श्री श्री चैतन्य चरितावली नवदीप में ईश्वर संस्मरणात संस्मरणा सद्य शुति वही गृह पुनर्धर्शन स्पर्श पाद शौच सनादीम श्रीमदभागवत जिन विरक्त महात्माओं के भक्तिभाव से स्मरण कर लेने मात्र से ही गृहस्थियों के गृह पवित्र हो जाते हैं ये महात्मा यदि किसी के घर पर आ जाए और उस बड़भागी को उनके दर्शन पाद स्पर्श पाद प्रक्षालन और आसन आदि द्वारा सेवा करने का सुयोग प्राप्त हो जाए तो फिर उसके भाग्य का तो कहना ही क्या है बड़े बड़े विद्वान और धर्म कोविदों ने गृहस्थ धर्म की जो इतनी भारी प्रशंसा की है उसका एक प्रधान कारण है अतिथि सेवा गृहस्थ में रह मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार अतिथि सेवा भली भांति कर सकता है भूखे को यथा सामर्थ्य भोजन देना प्यासे को जल पिलाना और निराशित को आश्रय प्रदान करके सुख पहुंचाना, इनसे बढ़कर कोई दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता आह उस बड़भागी गृहस्थ के घर की कल्पना तो कीजिए छोटा सा लिपा पुता स्वच्छ घर है एक ओर तुलसी का बिरवा आंगन में शोभा दे रहा है दूसरी ओर जल्दी और कुमकुम से पूजे सुंदर से श्यामा गौबंधी है गृहणी सुंदर और हसमुख है छोटे छोटे बच्चे आंगन में खेल रहे हैं गृहणी मुख से सुंदर हरि नाम का उच्चारण करती हुई रसोई बना रही है इतने में ही गृहपति आगे भोजन तैयार है गृहपति ने गोग्रास निकाला सभी सामग्रियों में से थोड़ा थोड़ा लेकर अग्नि में आहुति दी और द्वार पर खड़े होकर किसी अतिथि की खोज करने लगे इतने में ही में क्या देखते हैं एक विरक्त महात्मा कौपिन लगाए भिक्षा के निमित्त ग्राम की ओर आ रहे हैं गृहस्थी ने आगे बढ़कर महात्मा के चरणों में अभिवादन किया और उनसे भिक्षा कर लेने की प्रार्थना की सदगृहस्थी की प्रार्थना स्वीकार करके संत उसके घर में जाते हैं योग्य अतिथि को देखकर कर हर्ष से उन्मत्त से हो जाते हैं अपने सगे जमाई की तरह उनका स्वागत सत्कार करते हैं महात्मा के चरणों को धोकर उस जल का स्वयं पान करते हैं और अपने घर भर को पवित्र बनाते हैं संत को बड़ी ही श्रद्धा से अपने घर में जो भी कुछ रूखा सूखा बना है प्रेम से खिलाते हैं भोजन करके महात्मा चले जाते हैं और गृहस्थी अपने बाल बच्चे और आश्रित जनों के साथ उचेष अन्न को पाता है ऐसे गृहस्थ धर्म से बढ़कर दूसरा कौन सा धर्म हो सकता है ऐसा गृहस्थी स्वयं तो पावन बन ही जाता है किंतु जो लोग अतिथि होकर ऐसे गृहस्थ का आतिथ्य स्वीकार कर लेते हैं वे भी पवित्र हो जाते हैं ऐसे अन्य के दाता भोक्ता दोनों ही पुण्य के भागी होते हैं निमाई पंडित को हम आदर्श सद गृहस्थी कह सकते हैं उनकी वृद्धा माता प्रेम की मानव मूर्ति ही है घर में जो भी आता है उसको पुत्र की भांति प्यार करती है और उससे भोजनादि के लिए आग्रह करती है लक्ष्मी देवी का स्वभाव बड़ा ही कोमल है वे दिन भर घर का काम करती हैं और तनिक भी दुखी नहीं होती निमाई तो रसिक शिरोमणि है वे दो एक के साथ बिना भोजन करते ही नहीं लक्ष्मी देवी सबके लिए आलस्य रहित होकर रंधन करती हैं और अपने पति के साथ उनके प्रेमियों को भी उसी श्रद्धा के साथ भोजन कराती हैं कभी कभी घर में दस दस पाँच पाँच अतिथि आ जाते हैं वृद्धा माता को उनके भोजन की चिंता होती है निवाई इधर उधर से क्षण भर में सामान ले आते हैं और उनके द्वारा अतिथि सेवा की जाती है नगर में कोई भी नया साधु वैष्णव आवे यदि उनके साथ निवाई का साक्षात्कार हुआ तो उसे भोजन के लिए जरूर निमंत्रित करेंगे और अपने घर ले जाकर भिक्षा करावेंगे ये सब कार्य ही तो उनकी महानता के देवतक है पाठक श्री माधवेन्द्रपुरी जी के नाम से तो परिचित ही होंगे और यह भी स्मरण होगा कि उनके अंतरंग और सर्वप्रिय शिष्य श्री ईश्वरपुरी जी थे भक्ति सिरोमढ़ी श्री पुरी इस असार संसार को त्याग कर अपने नित्य धाम को चले गए अंतिम समय में उनके रुंधे हुए कंठ से यह श्लोक निकला था अति अतिदीन दयादनाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से हृदय तदवलोकतरम दयित भ्राम्य किम करो मत हे दीनों पर दया करने वाले मेरे नाथ नंदन इन चिरकाल की प्यासी आंखों से आपकी अमृतोपम मकरंद माधुरी का कब पान कर सकूंगा हे नाथ यह हृदय तुम्हारे दर्शन के लिए कातर हुआ चारों ओर बड़ी ही द्रुत गति से दौड़ रहा है हे चंचल श्याम मैं क्या करूं? यह कहते कहते उन्होंने इस पांच भौतिक शरीर का त्याग कर लिया अंतिम समय में वे अपना संपूर्ण प्रेम श्री ईश्वरपुरी को अर्पण कर गए गुरुदेव से अमूल्य प्रेम निधि पाकर ईश्वरपुरी तीर्थों में भ्रमण करते हुए गौर देश की ओर आए इनका जन्म स्थान इसी जिले के कुमारहट नामक ग्राम में था यह जाति के कायस्थ हैं कोई कोई इन्हें वैद्य भी बताते हैं किंतु वैष्णवों की जाति ही क्या इनकी तो हरिजन ही जाति है फिर संन्यास धारण करने पर तो जाति रहती ही नहीं ये सदा श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त से बने रहते थे जिसे सदा मधुर श्रीकृष्ण नाम उच्चारण करते रहते और प्रेम में छके से उन्मत्त से अलक्षित रूप से देश में भ्रमण करते हुए भाग्यवानों को अपने शुभ दर्शनों से पावन बनाते फिरते थे ये इसी प्रकार भ्रमण करते हुए ये नवद्वीप में भी आए और अद्वैत आचार्य के घर के समीप आकर बैठ गए आचार्य देखते ही समझ गए कि ये कोई परम भागवत वैष्णव है उन्होंने इनका यथोचित सत्कार किया परिचय प्राप्त होने पर तो आचार्य के आनंद का ठिकाना ही न रहा उनके गुरुदेव के प्रधान और परम प्रिय शिष्य उनके गुरुतुल्य ही थे आचार्य ने इनकी गुरुवत पूजा की और कुछ काल नवद्वीप में ही रहने का आग्रह किया पुरी महाशय ने आचार्य की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वही उनके पास रहकर श्री कृष्ण कथा और सत्संग करने लगे नवदीप में रहते हुए महामहिम श्री ईश्वरपुरी जी ने निमाई पंडित का नाम तो सुना था किंतु साथ ही यह भी सुना था कि वे बड़े भारी चंचल हैं वैष्णवों से खूब तर्क वितर्क करते हैं इसलिए पूरी महाशय ने भेंट नहीं की एक दिन अकस्मात निमाई की ईश्वरपुरी भेंट हो गई सन्यासी समझकर निमाई पंडित ने पूरी महाशय को प्रणाम किया परिचय पाकर उन्हें परम प्रसन्नता हुई पुरी महाशय तो उनके रूप लावण्य को देखकर कर मंत्र मुग्ध की भांति एकटक दृष्टि से उनकी ही ओर देखते रहे उन्होंने सिर से पैर तक निमाई को देखा फिर देखा और फिर देखा इस प्रकार बार बार उनके अद्भुत रूप लावण्य और तेज को देखते किंतु उनकी तृप्ति ही नहीं होती थी वे सोचने लगे ये तो कोई योग भ्रष्ट महापुरुष से जान पड़ते हैं इनके चेहरे पर कितना तेज है हृदय की स्वच्छता शुद्धता और प्राणी मात्र के प्रति ममता इनके चेहरे से प्रस्फुटित हो रही है ये साधारण पुरुष कभी हो ही नहीं सकते जरूर कोई प्रक्षण वेशधारी महापुरुष हैं पुरी को पुरी को एक तक अपनी ओर देखते देखकर कर हंसते हुए निमाई बोले पुरी महाशय अब इस प्रकार कहां तक देखिएगा आज हमारे ही घर कीजिएगा दिन भर हमें देखते रहने का प्राप्त होगा यह सुनकर पुरी महाशय कुछ लज्जित से हुए और उन्होंने निमाई का निमंत्रण बड़े प्रेम से स्वीकार कर लिया भोजन तैयार होने के पूर्व निमाई अद्वैताचार्य के घर से पुरी को लिवा ले गए शची माता ने स्वामी जी की बहुत ही अधिक अभ्यर्चना की और उन्हें श्रद्धा भक्ति के साथ भोजन कराया भोजन के अनंतर कुछ काल तक दोनों महापुरुषों में कुछ सत्संग होता रहा फिर दोनों ही आचार्य के आश्रम में आए अब तो निमाई पंडित पुरी महाशय के समीप कदा आने लगे उन दिनों पूरी महाशय श्री कृष्ण लीलामृत नामक एक ग्रंथ की रचना कर रहे थे पुरी ने पंडित समझकर इनसे उस ग्रंथ के सुनने का आग्रह किया गदाधर पंडित के साथ संध्या समय जाकर ये उस ग्रंथ को रोज सुनने लगे पूरी महासेन ने कहा आप पंडित हैं इस ग्रंथ में जहाँ भी कहीं अशुद्धि हो त्रुटि मालूम पड़े वहीं आप बता दीजिएगा इन्होंने नम्रता के साथ उत्तर दिया श्री कृष्ण कथा में भला क्या शुद्धि और क्या अशुद्धि भक्त अपने भक्ति भाव के आवेश में आकर जो भी कुछ लिखता है वह परम शुद्ध ही होता है जिस पद में भागवत भक्ति है जिस छंद में श्री कृष्ण लीला का वर्णन है और वह अशुद्ध होने पर भी शुद्ध है और जो काव्य श्री कृष्ण कथा से रहित है वह चाहे कितना भी ऊंचा काव्य क्यों न हो उसकी भाषा चाहे कितनी बढ़िया क्यों न हो वह व्यर्थ ही है भगवान तो भावग्राही है वे घट घट की बातें जानते हैं बेचारी भाषा उनकी वृद्धावली का बखान कर ही क्या सकती है उनकी प्रसन्नता में तो शुद्ध भावना ही मुख्य कारण है, हैूर्खो भजति वैष्णा धीरो भदति विष्णवे उभेस्तु शुभम पुण्यम भावग्राही जनार्दन अर्थात मूर्ख कहता है विष्णाय नम यथार्थ में विष्णु शब्द का चतुर्थी में विष्णवे बनता है मूर्ख रामाय और गणेशाय की तरह अनुमान से विष्णा लगाकर ही भगवान को नमस्कार करते हैं और विद्वान कहते हैं विष्णवे भगवान है। जनार्दन तो भावग्राही हैं। उनसे यह बात छिपी नहीं रहती कि विष्णु कहने से भी उसका भाव मुझे नमस्कार करने का ही था नमाई पंडित का ऐसा उत्तर सुनकर पूरी महाश प्रसन्न हुए उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा यह उत्तर तो आपकी महात्ता का द्योतक है इस कथन से आपने श्री कृष्ण लीला की महिमा का ही वर्णन किया है आप धुरंधर व्यय व्याकरण हैं। इसलिए पद पदांत और क्रिया के शुद्धि अशुद्धि पर आप ध्यान जरूर देते जाए यह कहकर वे अपने ग्रंथ को इन्हें सुनाने लगे ये बड़े मनयोग के साथ प्रति आकर उस ग्रंथ को सुनते और प्रसन्नता प्रकट करते एक दिन ग्रंथ सुनते सुनते एक धातु के संबंध में इन्होंने कहा यह धातु आत्मने पदी नहीं है परस्मयपदी है पुरी उसे आत्मने पदी ही समझे बैठे थे इनकी बात से उन्हें शंका हो गई इनके चले जाने के पश्चात पुरी रात भर उस धातु के ही संबंध में सोचते रहे दूसरे दिन जब ये फिर पुस्तक सुनने आए तो इनसे पुरी ने कहा आप जिसे परस्मयपदी धातु बनाते थे वह तो आत्मने ही है यह कहकर उन्होंने उस धातु को सिद्ध करके उन्हें बताया सुनकर वे प्रसन्न हुए और कहने लगे आप ही का कथन ठीक है मुझे भ्रम हो गया होगा इस प्रकार इन्होंने पुरी के समस्त ग्रंथ को श्रवण किया उस ग्रंथ के श्रवण करने से इन्हें बहुत ही सुख प्राप्त हुआ इनके श्री कृष्ण भक्ति धीरे धीरे प्रस्फुटित ही होने लगी ईश्वर पुरी के प्रति भी इनका आंतरिक अनुराग उत्पन्न हो गया कुछ काल के अन्तर पुरी महाशय नवद्वीप से गया की ओर चले गए और निभाई पूर्व की भांति अपने पाठशाला में पढ़ाने लगे